है। प्रारंभ से बालकांड हो गया, अयोध्या हो गया अब अरण्य में आते हैं पहला श्लोक बोलते हैं सब दुख दुखाएं जो इसी प्रकार से एक एक कंपी करते हैं मूलम धर्म तरोर विवेक जलभे पूर्णेन्दुमानंददम मूलं धर्म मूल विवेक जलधे पूर्णेन्दुंदद वैराग्यांज भास्कर जगघनध्वा मोहांोधर पूग पाटन विधौ श्वासम शंकर वंदे ब्रह्मकुम कलंकशमन श्रीराम भूप्रिय एक बार मूलम धर्म धर्मतरोक जलधे पूर्णेन्दु महानंदद वैराग्यांबुजास्करघन भ्वान्तापमं पूग पाटल विधौ श्वासंभव शंकर वंदे ब्रह्मकुम कलंकशमन श्रीराम भूप प्रिय इस श्लोक में शंकर जी की वंदना है ब्रह्मकुल के भगवान जो शंकर जी हैं उनकी हम वंदना करते हैं वंदना करते हैं ये तो मुख्य बात हुई लेकिन किनकी वंदना करते हैं शंकर जी शंकर जी क्या हैं, उनकी क्या महिमा है क्या स्वरूप है उसका सबका वर्णन इस श्लोक में है हम चाहे भगवान की वंदना करें किसी देवी देवता की वंदना करें तो उसमें याद रखना चाहिए कि हम उस देवता की या अपने उस इष्ट की जो महिमा है जो उसके गुण है उनका स्मरण करें तब वंदना करें कि जहां कहीं वंदना के जितने भी श्लोक होंगे उनमें तो आप देखेंगे कैसे नहीं है कि हम भगवान की वंदना करते हैं भगवान की वंदना ऐसे नहीं वे भगवान कैसे कैसे हैं पहले उनको सबको स्मरण करें और फिर वंदना करें इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को तो भगवान से कोई कामना हो तो पहले ये स्मरण करे कि भगवान ऐसे शक्तिशाली हैं और ये कामना उन लोगों की बहुत लोगों की भगवान ने किस प्रकार से पूर्ण की है उसी प्रकार की हमारी भी कामना है ऐसा भाव रख करके फिर भगवान जी पूछे कि भगवान ये हमारी कामना पूर्ण करो ये प्रार्थना का नियम है विधान उस प्रकार के जहां ध्यान देंगे तो आपको तब पता लगेगा अब यहाँ भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं और मुख्य रूप से ये कलम के शमन करके जो ये है वंदना है कि हम क्यों वंदना भगवान शंकर जी करते हैं कि हमारे जितने कि पाप हैं दोष हैं दुर्गुण हैं वो सब समलिए प्रार्थना करते हैं पत्र तो ये भी देखते हैं कि भगवान में इस प्रकार शंकर जी में ये सामर्थ्य भी है कभी स्मरण करते भगवान शंकर जी में ये सामर्थ्य है कि पापों का विनाश करने वाले और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पापों का हमारे दोषों का दुखों का विनाश करें शंकर जी क्या हैं जी है स्मरण करें बालकांड से भावना इसमें रखें प्रारंभ में ही जब बालकांड में प्रार्थना की थी तो भवानी शंकर वंदे इत्यादि से उस उसको आए थे और मैं देखा था कि भगवान शंकर जी के विश्वास स्वरूप है और पार्वती जी है श्रद्धा स्वरूप हैं तो श्रद्धा विश्वास हमारे हृदय की अंत की भावना है एक विश्वास की भावना है भगवान में विश्वास है तो इसके माने वो विश्वास क्या है उसी का नाम शिव है।, है तो ये भी ध्यान रखते हैं कि परमात्मा का विश्वास उसमें क्या क्या शक्तियां हैं क्या क्या कर सकता है बालकांड में सिर्फ भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की उनके विवाह का वर्णन उसके पहले सती का सती होना और उनका मोह में पड़ना ये सब उसका वर्ण बालकांड में आ चुका है उसको भी अपने स्मरण रखें पृष्ठभूम में ध्यान में रखें कैसे भगवान शंकर जी हैं कैसी पार्वती जी हैं एक श्रद्धा स्वरूप ही हैं एक विश्वास स्वरूप हैं उन शंकर जी की प्रार्थना करते हुए है। कहते हैं कि शंकर जी कैसे हैं मूलन धर्म करो अब इसमें श्लोक में देखें तो सबसे पहली बात ये कि धर्म रूपी वृक्ष की वो जल है अब भगवान शंकर जी चल मूल है अब तो केवल ऐसे करके संस्कृत के शब्दों का हिंदी है अनुवाद करने में माता से बात पूरी नहीं बैठती उसका भाव क्या है वो भी उसके साथ साथ आना चाहिए अब अगर हम मान लें कि शंकर जी नाम का कोई एक व्यक्ति है तो वह धर्म की चढ़ कैसे हो जाएगा लेकिन यदि हम देखें कि परमात्मा में हमारा विश्वास है तो उस विश्वास के हृदय में आने पर क्या हम अधर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं अधर्म में वही व्यक्ति पढ़ते हैं जिनको भी परमात्मा में विश्वास ही है विश्वास विश्वासहीन व्यक्ति हैं श्रद्धाहीन व्यक्ति हैं विश्वासहीन व्यक्ति हैं वही लोग अधर्म के मार्ग पर कह सकते हैं श्रद्धा के साफ़ शास्त्र में सत्य प्रबुद्धी रखना ये शास्त्र सत्य कहते हैं ये श्रद्धा होगी जिस तरह रामचरित मानस है ये, ये, ये साफ़ है गीता एक साफ़ है उपनिषद शास्त्र है ये शास्त्र है शास्त्र मैने हमारे जीवन का विधान शास्त्र शब्द बनता है शास्त्रा है, से। शासन से। है, शास्त्र शासन हमारे जीवन का प्रशासन कैसे चले व्यवस्था कैसे चले उसके लिए जो विधान है उसका नाम है शास्त्र और अगर हम उस विधान को ही छोड़ देते हैं तो शिक्षाचारी हो जाते हैं स्वच्छाचारी हो जाते हैं तो धर्म के अधर्म के मार्ग पर चल देते हैं लेकिन यदि हमारे मन में शास्त्रों के प्रति सत्यत्व तो बुद्धि है कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो सत्य है और वो हमारे जीवन के कल्याण के लिए है हमें सही रास्ते पर ले जाने वाला है तो फिर वो हो शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्वा होगी जब श्रद्धा हो तो गई तब हम शास्त्र को देखेंगे भी सुनेंगे भी अध्ययन करेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें शास्त्रों में क्या वर्णन है परमात्मा की परमात्मा कैसा है और परमात्मा की इच्छा कहते हैं जगत क्या है जीव क्या है इनका सत्ता संबंध क्या है अर्थात हम संसार में आकर के कहाँ आ गए हैं और हमारी स्थिति विशेष क्या है ये सब ज्ञान तो शास्त्रों से होता है और जब ये संज्ञान हुआ तब तो परमात्मा में विश्वास होता है कि परमात्मा एक होना ही चाहिए कि जगत का रचयिता है पालक है साकत है जीवनों की सुभाष परणों में फल देने वाला है इस प्रकार का परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है उसकी महिमा क्या है ये सब शास्त्र से ही जानी जाती है शास्त्र ही बताने वाले हैं सभी है। इन बातों से काम नहीं कि तो समाज में लोग तो ये कहते हैं कि अरे कहा झूठ मूठ में लोगों ने ईश्वर को मान रखा है तो समाज के लोगों की इस प्रकार का कथन कोई प्रमाण नहीं प्रमाण करने वेन इट मीन्स ऑफ नॉलेज हमारे ज्ञान का एक सुनिश्चित मार्ग यह नहीं है कि समाज में कौन क्या कहता है वहां तो पर समाज में कौन मुख्यता की बातें बहुत फैली हुई हैं झूठी मूठी बातें बहुत फैली हुई हैं उनके ऊपर भरोसा करके जीवन जीने लगेंगे तो बस तो जन कहां पहुंचेगी दिनाश हो जाएगा इसलिए प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण उसका प्रमाण इतना सही रास्ता बताने वाला है ये शास्त्र को देखें तो परमात्मा का भी ज्ञान होगा जब परमात्मा का ज्ञान हुआ, परमात्मा का विश्वास हुआ।, हुआ उसी का नाम शिव शंकर है शंकर भी उनका नाम इसलिए है तो शन करे तो शंकर शन करें मन कल्याण करने वाला है जो हमारे दोष दुख दुर्गुण है उनको दूर करने वाला है शिवाहा कहें तो, तो भी वही अर्थ तो तो है शिव के मन कल्याण भला करने वाला है पानी पहुंचाने वाला नहीं इस प्रकार से ये कहते जो विश्वास है जब इस प्रकार परमात्मा का विश्वास होगा शास्त्र का विज्ञान होगा तो व्यक्ति जीवन में सही रास्ते पर चलेगा धर्म के मार्ग पर चलने के माने ये है कि जीवन का जो सही रास्ता है उस पर चलना अपने कर्तव्य का पालन करना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्णय धर्म ही करता धर्म के माने अंधविश्वास में करके मूर्खता से काम करना धर्म नहीं समाज में भी फैला कि धर्म को तो अंधविश्वास फैलाता है और मुख्यता के कामों में लोगों को लगाता है ये समाज में जो फैलाई हुई बातें हैं उन लोगों की बातें हैं जो कि धर्म में जिनका की प्रवेश नहीं धर्म को जो जानते ही नहीं वो तो जनसई कल सही जन्म अनेका उनके लिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोग तो अनेक जन्मों तक जलपते कंपते रहेंगे हाय हाय हाय हाँ, हाँ, ऐसे करते रहेंगे और उनको सत्य नहीं मिलेगा सीधा रात जीवन में नहीं मिलेगा यथार्थ बात है कि शास्त्र को पहचाने दिखे उनको तो इसलिए पहली बात कि भगवान शंकर विश्वास स्वरूप जो वो वो अगर हमारे हृदय में आ गए तो हमें धर्म का मार्ग भी मिल जाएगा तो मूलम धर्म करोर और कहते हैं विवेक जलधे है पूर्णेन्दु और विवेक रूपी जलधि के वो पूर्णेन्दु है देखो तो ये तो कविता भी तो उसके साथ में है वैसे सीधे से बात ये है कि भगवान शंकर जी यानी हृदय में परमात्मा का विश्वास आया तो विवेक आ जाता है बात इतनी है कि परमात्मा के विश्वास से ही विवेक भी है विवेकवन है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या सत्य है क्या असत है, है क्या भला है क्या बुरा है किससे हमारा कल्याण है किससे हमारा विनाश है ये विचार करने के सामर्थ्य उसका नाम विवेक है और ये विवेक आता है परमात्मा में विश्वास के बल पर जब तक तो परमात्मा में विश्वास नहीं तब तक तो हम विवेक नहीं कर पाएंगे व्यवहारिक जीवन में भी हम अपने भौतिक जीवन में रा रह करके विवेक शून्य होकर ही जीवन दिएगा उसी को काव्य के रूप में उदाहरण देकर के दे दिया कि जैसे एक समुद्र है मान लो और पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ तो देखते हैं पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है समुद्र ऊपर को है, है ऐसा लगता है कि समुद्र बड़ा प्रसन्न होकर के फूल उठा है चंद्रमा को देख के पूर्णिमा की चंद्रमा को जैसे चंद्रमा का प्रभाव समुद्र के ऊपर पड़ता है और वो समुद्र जो है उत्साहित होकर के फूल करके उसमें ज्वार आ जाता है ऐसे ही परमात्मा विश्वास आ गया तो जो थोड़ा सा हमारा विवेक पहले का था भौतिक विवेक यटकिंचित विवेक वह तो फिर विकसित होकर के पूर्णावस्था में आ जाता है विवेक तो एक साधारण विवेक भी तो हर व्यक्ति में भी होता है जैसे कि कोई व्यक्ति घर की सफाई करे तो झाड़े कूड़ा बाहर निकाले तो उसमें देखेगा कि अरे इसमें तो एक पेंसिल का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है इसमें एक कागज पड़ा हुआ, हुआ। मालूम पड़ता है इसमें कुछ पता था लिखा तो वो लगेगा इसको उठा के घर दे और बाकी मिट्टी विट्टी उठा के बाहर दें तो कूड़े की छटाई कैसे हुई विवेक से तो ऐसा विवेक तो सभी में होता है इसमें विवेक नहीं होता है लेकिन ये विवेक इतने विवेक से काम नहीं चलता जीवन का ये विवेक आगे भी व्यक्ति को और होना चाहिए अब जैसे खाने को तो बैठे तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या फायदा करे तो क्या नुकसान करे और ये विचार करने लगे तो जो नहीं खाने चाहे नहीं खा रहे जो खाना चाहिए वो खा रहे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक स्वच्छ खा रहे ये सब जहां बात आ गई वहां विवेक आ गया अगर कोई व्यक्ति खाने के बीच में अजम लोगों देखता है कि दूसरे लोग बहुत से मदरा काम करते हैं मध्य पीते हैं वो भी पीने की चीज है तो सोचेगा हमें भी पी लेनी चाहिए अब उसे पता नहीं कि इसके पीने से क्या क्या हानियां होने वाली हैं अगर वो विचार नहीं करता था मैं विवेक छूंगे तो ये तो प्रारंभिक बात है ये लेकिन इस प्रकार के विवेक व्यक्ति में जो प्रारंभिक विवेक है ये विवेक बढ़ते बढ़ते इस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए कि समस्त विश्वभर में प्रमागलें और इसके परे भी सत्य क्या है और असत क्या है नित्य क्या है और अनित्य क्या है नित्य मैंने सदा रहने वाला क्या है और क्या बिना जो समाप्त हो जाता है तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये है कि जो नित्य वस्तु है वो सत्य है और जो अनित्य वस्तु है माने जो परिवर्तनशील बनती दंटी बिगड़ती है वो असत्य है तो असत है। नित्या तो नित्यानित्य वस्तु नित्या, विवेका तो यह शंकराचार्य की परिभाषा है कि नित्य और अनित्य का हम विवेक कर सकते हैं तो हमारा विवेक विवेक बाकी विवेक जो तो दुनिया में होते हैं होते हैं उन विवेकों को हमारा पूरा नहीं पड़ेगा वो अल्प विवेक है छोटे छोटे विवेक प्रारंभिक है तो लेकिन किस प्रकार का विवेक जब गया तो कैसे आएगा कि तो परमात्मा का तो ज्ञान होगा तब विवेक आएगा अगर हम परमात्मा को तो जानते ही नहीं कि परमात्मा एक अनाद जनंत वस्तु है जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई उस कारण में ज्ञान ही नहीं है तो हम सत्य को जानते ही नहीं मित्य वस्तु को जानते ही नहीं जब नित्य वस्तु को अगर नहीं जानते तो ये हम कैसे समझ लेंगे कि जगत अनित्य है शरीर वन बुद्धि आदि अनित्य है इन कौन कैसे नहीं? हम समझेंगे ये जगत भी नित्य है ये समझे रहे हैं तो ये तो अविवेक की बात है इसलिए देखते हैं कि परमात्मा के विश्वास में ही विवेक भी है ये बात। तो विवेक जल दे पूर्णेन्दुम और आनंद दम और वो हो आनंद के प्रदान करने वाले हैं आनंद आनंद के पाद में दम बम देने वाले आनंददम भगवान शंकर जी आनंद प्रदान करने वाले हैं और भगवान शंकर बहन परमात्मा का जब विश्वास होगा तो वही विश्वास व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति भी करायेगा परमात्मा का आनंद प्रदान कराएगा। इस आनंद के माने यहां पर आनंद परमात्मा के आनंद का आनंद है इसलिए आनंद सब व्यक्ति है भौतिक सुख सुख फैलाते हैं संसार के जो विषयों के सुख हैं वो सुख हैं दुख फैलाते हैं लेकिन परमात्मा के प्राप्त होने पर जो अनुभूति होती है उसका नाम आनंद है तो जब परमात्मा में विश्वास होगा तभी व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा और जब परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा तभी परमात्मा मिलेगा भी और जब परमात्मा मिलेगा तो परमात्मा का आनंद भी प्राप्त होगा अन्यथा आनंद से वंचित है इसलिए देखो भगवान शंकर जी में ये सब बातें हैं या नहीं है यह सब श्लोक से देख करके समझने को शंकर जी इसी प्रकार के ये सब हो रहा प्रकार से चाहे संभाव्य है इसमें समय फिर कहते हैं भया ज्ञान बुझ भास्कर हम अब शंकर की एक महिमा और है वो महिमा ये है कि वो वैराग्य को विकसित करने वाली है वैराग्य है अब देखो एक प्रकार के कम भी है इसमें देखेंगे पहले ये जो हमारा क्रम इधर से इधर चलता है आध्यात्मिक विकास का क्रम इसमें जो यह व्यक्ति अधर्म से उठकर करके स्वधर्म में आता है सामान्य धर्म में आता है तो ये है मानव भगवान शंकर जी की कृपा परमात्मा विश्वास के कारण व्यक्ति सक्षता पालन करता है उससे इधर व्यक्ति को ये भी पता करने लगता है धीरे धीरे करके विवेक भी जागृत होता है जो धर्मपुराण व्यक्ति है तो उनको विवेक भी आता है की परमात्मा सब है और बाकी सब उसकी रचना जगत तक के सबका सब समीक्षा है जब विवेक आता है तो विवेक से फिर उसमें वैराग्य आता है आगे ये विकास वैराग्य यहां पर दिया हुआ चाहता उसको विवेक वैराग्य धर्म के बाद उसको व्यक्ति को व्यस्त होना चाहिए किन तीनों से व्यस्त हो जाने के माने वैराग्य है वैराग्य के माने क्या है न भौतिक सुख की कामना न प्रीर्ति की कामना न सर्व कामना भौतिक से शारीरिक और इंद्री भोग्य प्राप्त होते हैं उनकी कामना का न और वो प्रिय भी न लगना ये जो कीर्ति है यश कीर्ति होती है यश कीर्ति की कामना भी न हो और वो प्रियम भी न लगे और स्वर्ग जो है वो शरीर छोड़ने के बाद मान लो कोई एक योग है जहां पर सदा सुख ही सुख है उस सुख की कामना भी न हो और उसमें, उसमें स्वर्ग की महिमा भी बुद्धि स्वीकार न करे अरे स्वर्ग क्या होता उसमें क्या रखा है खोखला स्वर्ग सुख सुख करके स्वर्ग कहलाता है लेकिन स्वर्ग में क्या सुख स्वर्ग में रहने वाले देवता स्वर्ग रोते रहते सुख कहलाता बहुत स्वर्ग का लेकिन जब देखो तब देवता लोग रो, रो, रो रहे हैं, कहीं उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है कहीं निशाचरण में उनको मारा है कहीं उनको भगाया है कहीं राज्य छीन गया है कहीं कुछ हो गया है कहीं कोई बड़ा है कहीं कोई छोटा है ये स्वर्ग में चकन्दस फरी रहती है वहां पर तो स्वर्ग स्वर्ग उसमें भी कोई स्वर्ग में भी कोई प्रीति ऐसी बुद्धि आ गई तब वो व्यक्ति थे ऐसी बुद्धि का नाम वैराग्य वैराग्य एक बौद्धिक स्थिति विशेष है जिसमें कि ये जगत हो चाहे इससे उच्च कोट के और जगत की सूक्ष्म जगत की रचना हो वहां कहीं भी कोई भी प्रिय और कल्याणकारी वस्त्र नहीं है हितकारी वस्त्र नहीं है इस प्रकार का भाव आ जाना है, ये वैराग्य है, है तो ये कहते हैं वैराग्य जो ये है तो ये संसारी लोगों को यह वैराग्य तो बड़ा भयंकर लगता है और दुखद लगता है ये अज्ञान का लक्षण है लेकिन जहां विवेक आता है और विवेक से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वैराग सुखदायी है इसलिए उसकी तुलना करते हैं कमल से वैराग्यामुद वैराग्य रूपी कमल किसी के हृदय में वैराग्य आ गया कमल मुझे कमल ही खिलेगा कमल की तुलना बड़ी अच्छी लगती वैराग्य से तुलसीदास भी कैसे ढूंढ करके लाए शब्द कमल करके उसकी तुलना देते हैं बैराग और कमल कमल भी विरक्त होता है कैसे विरक्त होता है पानी के भीतर पड़ा हुआ है खड़ा हुआ है उसमें और लेकिन पानी के ऊपर रहता है और पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता बैराग जमाण व्यक्ति के मैने वो है अब कोई संसार छोड़ करके जगत छोड़ करके विश्व छोड़ करके तो कहीं पंच जाएगा कहां रहना तो इसी के बीच पड़ेगा लेकिन इससे छोड़ा ऊपर होकर के ये जगत संसार कहां तक हो कमर तक कमर तक तो संसार में और ऊपर वाला घर जो है संसार के ऊपर होगा जैसे बताते हैं दक्षिण में भगवान की एक जो है वो धर्मोति मंदिर में है विठ्ठल की वे जो है वो देखो तो एक घर खड़ खड़े खड़े हुए हैं और वो अपने कमर का हाथ धड़े हुए खड़े तो एक उसका इंटरप्रिटेशन बताते ये कहते हैं अरे भाई तुम क्यों संसार से करते हो ये संसार कोई ज्यादा कष्ट देने वाला नहीं है ये तो कमर का कहीं तो है यहाँ का संसार और बाकी ऊपर इस प्रकार से संसार से ऊपर होकर करो। संसार से ऊपर रहने के बारे बस खाने पीने और जीवन जीने भर के लिए तो जगत है शरीर की यात्रा चलाने भर के लिए तो जगत है सच महाभूत है जगत है लेकिन अपने आप को देखो कि हम इस जगत के ऊपर हैं और जगत का प्रभाव अपने ऊपर न पड़े संसार का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े हम इससे ऊपर ही रहे जैसे कमल पानी के ऊपर रहेगा कमल के फूल तो खेलते हैं तो कोई पानी भीतर थोड़ी चलता है पानी निकल आता जिस तरह पानी बढ़ जाएगा तो कमल और निकलकर करके ऊपर आ जाएगा पानी के ऊपर छोड़कर तब फिर वो ऐसे करके रहो कमल की तरह से और पानी का प्रभाव जैसे कमल पर नहीं पड़ता है इसी प्रकार संसार का प्रभाव अपने ऊपर संसार के सुख न संसार के दुख न अनुकूल न प्रतिकूल उससे कोई प्रभाव न होकर के निर्विकार होकर उसके ऊपर जीवन जियो तो वैरागमान व्यक्तियों के जीवन कैसा कमल के समान आनंदमय जीवन प्रफुल्लित जीवन वैराग्य के सुंदर स्वरूप को पहचानो क्या है ये वैराग्य तककारी तो कहते ये लेकिन ये वैराग्य आवे के तो कहते हैं वो तो शंकर जी के पास आएगा वो तो सूर्य के समान है जैसे प्रातः सूर्य से होता है तो कमल खिलने लगते हैं इसी प्रकार जब परमात्मा का विश्वास हृदय में आता है तो आ ही जाता है परमात्मा का विश्वास मेरा उत्पन्न करने वाला है, इनका संबंध जोड़ करके देखो परमात्मा में जब हमें परमात्मा में विश्वास न होगा तभी तब तक क्या होगा तब तक हम संसार के विषय भोगों में ही विश्वास रखेंगे कि यही तो सुख सु, है यही तो सुख है इन्हीं से तो जीवन चलेगा धारणा ये तब तक रहेगी, और तब तक हम संसार बुद्धि में रहेंगे जहां हमें परमात्मा का विश्वास हो गया कि आंदोलित परमात्मा है हा? और उसको प्राप्त करने के प्रयास करने लगे तभी तो परमात्मा की तरफ ध्यान होगा तभी संसार की तरफ से ध्यान हटी जाएगा उसके महत्व संसार का ये सुख देने वाला इत्यादि सब बुद्धि से निकल जाएंगे इसी का नाम इस स्थित मानसिक तथा विशेष का नाम वैराग्य है तो कहते हैं वैराग्यामृत भास्करम भास्कर मन सूर्य मने वैराग्य रूपी कमल को प्रकाश प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान भगवान सुन कर दिए अगधन भांत भांत ही अगर दानतर्न, दानतर्न, अगर मन निश्चय अघमन पाप घन मन समूह भ्रांतम मन विनाश करने वाले और ये है पाप रूपी पाप के घन तमाम जो समूह पापों का उनको विनाश करने वाले संघर्ष माने परमात्मा का जहां विश्वास आया और तो परमात्मा का स्मरण किया तो जो हमारे पूर्व पाप हैं माने ग्रत रास्ते पर चलते रहे हैं अनुचित कार्य करते रहे हैं उनका भी सबका परिष्कार हो जाएगा कोई समष्ट हो गए और उनके विनाश करने वाला भी है भगवान शंकर परमात्मा का विश्वास और उसी के साथ अपहम तापहम पाप तापहम और पाप का विनाश करने वाले हैं तो भगवान शंकर जी ताप जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो पाप विनष्ट हो जाएगा तो पाप और ताप दोनों का संबंध है कोई व्यक्ति तप्ट है मन दुखी है परेशान है तो किस लिए पाप पास पापशी पाप अगर साफ नहीं तो साफ नहीं दैविक दैविक भौतिक ता राम राज्य नहीं का हुई जाता साफ गया है शारीरिक कष्ट आध्यात्मिक कष्ट प्राकृतिक कष्ट इसी प्रकार के नाना प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों को कहते हैं पाप संक्षिप्त तो जितने भी प्रकार के साप है उन सब ताकाओं का मूल कारण साफ है अगर कोई व्यक्ति जब वो अपने पापों का विध्वंस नहीं करता उसे छुटकारा नहीं पाता तो उसके पाप भी जा नहीं सकते कार्य कारण संबंध है कारण रहेगा तो कार्य भी रहेगा इसलिए पापों से छुटकारा पाना चाहिए पापों से छुटकारा पाने का उपाय क्या बता दिए भगवान परमात्मा में विश्वास होना चाहिए शंकर जी की कृपा भी मैंने क्या है परमात्मा का विश्वास हृदय में आ गया मनो शंकर जी की कहते हे भगवान हमारे ऊपर कृपा तो भगवान कृपा करने लगे उन्होंने कृपा तीर् हृदय में आ गए और परमात्मा के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दिया तो आपको पता लगा परमात्मा ने कृपा ठीक रहेगी पता चल जाना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की परमात्मा का विश्वास आ गया और विश्वास आ गया तो देखें कि ये सब बातें अपने अंदर आंतरिक जीवन में ही सब परिवर्तन आने लगा धर्म का मार्ग दिखाई देने लगा विवेक जागृत हो गया बैराग्य आ गया प नष्ट हो गए एक संबंध यह भी देखेंगे कि जब तक ये व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तभी तक पाप न धर्म के मार्ग पर चलने लगा तो पाप छुने होने लगे लेकिन अगर उसमें व्यक्ति में विवेक आ गया तो उसके पाप और भी छुने होने लगे अगर उसमें बैराग्य आ गया तो बैरागवान व्यक्ति में पाप कहाँ रह सकता हा? वो तो पाप जितना था संसार का साथ ही वो तो कमर के नीचे रह गया अब तो ऊपर निकल गया उसके संसार के ऊपर निकलने लगा भाई दर व्यक्ति तब उसमें पाप उसका क्या समझ पाचिका रास्ते होगा तो उसके बाद कहते तो दूर हो वेदांत के अनुसार जहां व्यक्ति यहां तक की अवस्था में पहुंचा विवेक वैराग्य आ गया उसके बाद उसका समर्थ उसका रजस्व समाप्त हो सतगुण की उठकी अंदर में आ गया जहां सत्यगुण का विकास आ गया पापाप सब समाप्त हो और पाप भी समाप्त हो ताप ताप गए इसके बाद कहते हैं मोहाम भोधर पूब पातन विधौ मोहाम भोधर मोह के बादल समूह पातन विधव वायु के समाप्त अब देखो एक ये भी है कि भगवान शंकर की जो है वो हो, मोह का भी विनाश कर देते हैं मोह समाप्त पहले देखें मोह का तात्पर्य है मोह के मैंने वैसे व्यवहार में अटैचमेंट जितने हैं अपने आसक्तियां हैं उनको मोह कहते हैं काम उजाल में पड़े हुए अपने आसक्तियों में पड़े लोग लेकिन मोह का संस्कृत में मोह शब्द का तात्पर्य परमात्मा सत्स्वरूप परमात्मा है उसका ज्ञान न होना और जो मिथ्या जगत है उसी को सत्य माने रहना और जो इंद्री भोग है उन्हीं सुखों को जीवन का ससार सर्वस्व समझना इस प्रकार की धारणा है उसका नाम मोह है ये मोह की परिभाषा है उसी के अंतर्गत आसक्ति भी आ जाती है तो मोह का जितना पूरा अर्थ है उसका एक पाठ आसक्ति भी भौतिक तो आसक्ति लेकिन संपूर्ण अर्थात जग मोह ये है कि यदि परमात्मा सर्वत्र जात है वही अपना स्वरूप भी है लेकिन एक ऐसा जानावर हमारे ऊपर आ गया है कि हम बस विषयों को भोगों को संसार को ही सब समझते हैं और अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप भूल गए हैं इस अवस्था का नाम मौज मौज है ये इसका उदाहरण दिया जाता है जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाए तो सूर्य पर जब बादल छा जाता है तो क्या क्या होता है एक तो यह हो गया कि मनोज बादल ने सूर्य को ढक लिया हा? और इधर जहां धूप थी कु प्रकाश था लगा जो जो कार्य बादल सूर्य को ढक के करते हैं वही कार्य मोह हो परमात्मा और आत्मा के ऊपर आवृत करके वही कार्य मोह कार्य करता है यहां पर इसलिए दोनों की तुलना हो एक समान समझ लो आत्मा सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप के बने चेतन स्वरूप यहां आत्मा परमात्मा चेतन स्वरूप है मां सूर्य परमा